Harriet Stone, David हिंदी विदुशर. मैं अपनी जिंदगी व्यर्थ में बेकार गंवाना नहीं चाहती Harriet ने लिखा शायद इसलिए उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सार्थक काम की पहले एक टीचर जैसे बाद में एक लेखिका की हैसियत से उन्होंने जिंदगी भर दूसरों की मदद की उन्होंने एक बेहद सफल किताब लिखी अंकल टॉम्स के इस पुस्तक में उन्होंने गुलामी और दासता की वहसियत को उजागर किया उस किताब को पढ़कर बहुत से लोग द्रवित हुए और उन्होंने गुलामी के खिलाफ अपनी आवाज उठाई अंकल टॉम्स केविन को पढ़कर गुलामी के खिलाफ एक जोरदार जनभावना बनी और उससे अब्राहम लिंकन को राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने में मदद मिली किताब छपने के बाद ही चार साल का गृह युद्ध शुरू हुआ जिससे गुलामी समाप्त हुई है। हैरियड बीचस सबके लिए न्याय चाहती थी और लोगों की जिंदगी में बदलाव जलाना चाहती थी है। हैरियड बीचस अपने समय में एक हीरोइन मानी जाती थी और आज भी सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है अठारह में जब राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन पहली बार हेरियट बीचेस्टो से मिले तब उन्होंने हाथ मिलाने के बाद उनसे कहा तो आप ही हैं वो छोटी सी महिला जिनकी वजह से इतना बड़ा युद्ध शुरू हुआ ने अंकल टॉम्स के बिन पुस्तक थी। वो किताब अपने समय की बेस्ट सेलर थी उस पुस्तक को पढ़ने के बाद बहुत से लोगों को गुलामी से नफरत हुई और वे गृह युद्ध में लड़ने के लिए प्रेरित हुए हेरियड बीच का जन्म चौदह जून अठारह को लिज कनेक्टिकट में हुआ रोकसाना और लेमन बीचर की नौ में से सातवीं संतान थी और, और देहांत हो गया उस समय हेरियड की उम्र सिर्फ पांच साल की थी लेकिन ओजस्वी पादरी थे वो एक कठोर पालक थे और उन्हें बेटियों की बजाय बेटो की इच्छा थी वो बेटो को पादरी बनने की ट्रेनिंग देना चाहते थे जिससे की वे उनके बाद पादरी का काम जारी रख सके का मेरा बेटा होता हेरियड की पैदाइश पर उन्होंने यह शब्द कही रुखसाना बीचर के देहांत के तुरंत बाद लेन बीचर ने हेरियड पोर्टर से शादी की हेरियड बीचर्स के अनुसार उनकी नई माँ अति सुंदर और बहुत न्यायप्रिय थी पर वो कठोर थी और बच्चों से एकदम सही व्यवहार की अपेक्षा करती थी लेमेन और उनकी दूसरी पत्नी के तीन बच्चे हुए हेरियड बीचर बहुत छोटी नाजुक और चुप और शर्मीली लड़की थी अक्सर वो अपने सपनों में खोई रहती थी पर कभी कभी वो एकदम चंचल जिंदा और ऊर्जा से भरी होती थी हेरियट को पढ़ने का बहुत शौक था। उसे वहां उन्हें हार्ड फोर्ड फीमेल सेमिनरी में पढ़ाई की हेरियट की बड़ी बहन कैथरीन उनकी संचालक थी हेरियड को लिखना बहुत पसंद था जब वो स्कूल में थी तभी उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि उनमें लिखने का हुनर था अपनी इस कुशलता का उन्होंने अच्छा उपयोग करने की योजना बनाई मैं बेर्थ की जिंदगी जीना नहीं चाहती उन्होंने अपने भाई को लिखा हेरियड का दिमाग बहुत तेज था और उनकी याददाश्त भी बहुत अच्छी थी 16 साल की उम्र में ही वो स्कूल में पढ़ाने लगी उनके कई छात्र खुद उनकी उम्र के थे अठारह में लेमन बीचर लेन थियोलॉजिकल सेमिन प्रेसिडेंट नियुक्त हुए उसके बाद उनका परिवार ओहायु शिफ्ट हुआसेनाटी और मुक्त राज्य थे वहां पर गुलामी पर पाबंदी थी पर नदी के उस पार केंटकी में गुलामी बरकरार थी शुरू में हिर ने अखबारों में गुलामी की खबरें पढ़ी एक सिंसेनाटी अखबार के संपादकी में लिखा था नदी के घाट पर एमीग्रांट नाम की एक नाव थी उसमें माल की जगह सिर्फ गुलाम भरे थे जिन्हें वर्जीनिया और केंटकी में खरीदा गया था जिससे उन्हें दक्षिण के राज्यों में बेचा जा संपादक ने आगे लिखा कि गुलामों की खरीद फरोख्त करने वालों ने आशुओं की नदी बहाई थी गुलाम जंजीरों से अखबारों में, में, में पुरस्कार का वादा भी था कुछ अबोलिनिस्ट जो गुलामी खत्म करने के खिलाफ थे उनको कत्ल करने पर भी पुरस्कार का ऐलान था फिर अठारह सौ तैतीस में जब सेमिनरी ने गर्मियों सेमिनरी में गर्मियों की छुट्टियां थी तब हेरिड ने खुद गुलामों की हालत को देखा उसने पर बहुत गहरा असर पड़ा पतझड़ में सेमिनेरी में एक नए टीचर कैलविन और उनकी पत्नी एलिजा स्टोर रहने को आए जल्द ही हेरिड और एलिजा अच्छे दोस्त बन गए जब एलिजा अचानक बीमार पड़ी और उसकी मृत्यु हुई तो हेरेड को बहुत दुख हुआ हेरेड और स्टो दोनों ने उस गहरे सदमे को साथ साथ सहा। इससे वो दोनों एक दूसरे के बहुत निकट आए और 6 जनवरी अठारह को उन दोनों ने शादी की हेरेड और कैलविन फ्रेडरिक जॉर्जियाना सैमुअल और चार्ल्स कभी कभी हेरिड और कैलविन एक दूसरे से बहुत प्रेम करते अगर तुम मेरे प्रिय पति नहीं होते हेरिट ने उसे लिखा तो मैं जरूर तुम्हारे प्रेम में फंस जाती पर कभी कभी वो एक दूसरे से बहुत लड़ते झगड़ते भी थे। अगर कोई चीज़ अपने स्थान पर न हो या सही समय पर न की तो उससे मुझे की तुम्हें लगता है कि दुनिया में सिर्फ वही एक चीज करने लायक है उसका लेखक था हेरियड ने भूगोल की एक पाठ्य पुस्तिका लिखी उन्होंने कहानियां और अखबारों और पत्रिकाओं की लिए लिखे 1843 में उनकी कहानियों का संकलन पहली बार एक किताब के रूप में छपा ने हेरेड को लिखने के लिए भी हो। तुम्हारे में लेखक बनना ही लिखा है अठारह सौ पचास में कैलविन ने बोधोइन कॉलेज में पढ़ाने की नौकरी स्वीकार की उसके बाद शो परिवार मेन चला गया उसके अगले साल हेरेड ने कहानी लिखनी शुरू की अंकल टॉम्स कहानी एक बूढ़े गुलाम टॉम और उसके क्रूर मालिक साइमन लेगरी के बारे में थी। थीरियट ने यह कहानी साप्ताहिक किस्तों में गुलाम प्रथा विरोधी नेशनल ने पहले उन्हें चालीस हफ्ते लगे अठारह सौ बावन में वे सभी किस्से संकलित होकर एक किताब के रूप में छपी उस किताब में साइमन लेगरी चाहता था कि टॉम उसे दो भगोड़े गुलामों को छिपने की जगह बताए पर टॉम ने अपना मुंह बंद रखा उसकी जमकर पिटाई मैं तुम्हारे अंदर खून की एक एक बूंद गिनूंगा, लेगरी ने टॉम गिन एक, एक बूंद तब तक मुझे मत समय टॉम ने लेगरी से कहा मैं तहे दिल से तुम्हें माफ करता हूं वो किताब तुरंत हिट हुई लाखों लोगों ने गुलामी की विभीषिका और बहसियत को टॉम एलिजा और अंकल टॉम्स केबिन के अन्य पात्रों से अनुभव किया जिन लोगों ने पहले गुलामी प्रथा के अन्याय के बारे में कभी सोचा तक नहीं था वे अब गुलामी की बेइंसाफी से तिन मिला उठे इतना निश्चित है उस किताब से लोगों के दिलों में गुलामी के प्रति सख्त नफरत पैदा हुई और उससे राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के चुनाव जीतने में आसानी हुई हेरिड बीचर की किताब अंकल टोम्स के बिन अमेरिकी गृहयुद्ध का निश्चित रूप से एक कारण बनी हेरिड बीचर स्ट्रो ने अन्य किताबें लेख कहानी और कविताएं भी लिखी पर उनमें से कोई भी अंकल टोम्स के जैसी शक्तिशाली नहीं थी बाद स्टो परिवार रहने के लिए Andover, चला गया। को वापस आया। में का देहांत हो गया उसके बाद से हेरियड बहुत कमी घर से बाहर निकलती थी एक जुलाई अठारह सौ छियानबे में हेरिड का भी देहा छोटी पतली लो कुछ लोगों के, लोग के अनुसार अंकल टॉम्स के बिन एक नस्लवादी किताब थी चाहे लोग टॉम के बारे में कुछ भी सोचे पर इस पुस्तक ने अमेरिका में गुलाम प्रथा को समाप्त करने में एक महत्वपूर्ण रोल निभाया अठारह सौ तिरपन में एक साल में अमेरिका में अंकल टॉम्स को पुस्तक की 3 लाख का से ज्यादा प्रतियां उन्होंने अमेरिकी लोगों के भविष्य का निर्धारण किया महत्वपूर्ण तारीखें 1811 14 जून लिच कनेक्टिकट में जन्म 1816 सो सोलह फूड बिचर का संचालित हार्ड फोर्ड फीमेल सेमिनेरी में दाखिला अठारह सौ बत्तीस परिवार के साथ सिंसेनाटीयू में तबादला अठारह सो छत्तीस से शादी अठारह परिवार के साथ ब्रुनस्विक मेन में तबादला अठारह सो इक्यावन अंकल टॉम्स के पहले किस्तों में छपी और अगले साल पुस्तक के रूप में अठारह परिवार का एंडोवर मैसेज मैसेस चुसेस्ट में तबादला 1862 राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन से भेंट 1863 परिवार का हार्टफोर्ट कनेक्टिकट में करने तबादला अठारह सौ एक जुलाई को हार्ट फोर्ट कनेक्टिकट करने में तेहा